संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व संसार और शरीर के मूल तत्वों का वर्णन युधिष्ठि ने पूछा दादाजी इस स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और प्रणय होने पर यह कहाँ चला जाता है समुद्र आकाश पर्वत मेघ भूमि अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है प्राणियों की उत्पत्ति वर्णों का विभाग शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्माधर्म की विधि इन सब की कल्पना कैसे हुई जीवित प्राणियों का जीव कैसा है उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोक से परलोक में जाने का क्रम क्या है ये सब बातें मुझे सुनाइए विष्णुजी बोले राजन इस विषय में पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलाश के शिखर पर बैठे थे उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनि ने यही प्रश्न किया तब भृगु जी बोले मुने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 वह अहंकार नाम से भी प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है ये जो पंच महाभूत हैं, इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है पर्वत उसकी अस्थियां हैं, पृथ्वी उसका मेद और मांस है समुद्र रुधिर है आकाश उदर है पवन श्वास है अग्नि तेज है नदिया नारिया है चंद्रमा और सूर्य नेत्र है आकाश सिर है पृथ्वी पैर है और दिशा भुजाए है इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धों के लिए भी कठिन है यही भगवान विष्णु हैं और अनंत नाम से प्रसिद्ध है यह समस्त भूतों का आत्मा और अंतरयामी चित्त मलिन हैं, वे इसे नहीं जान सकते भरत भरद्वाज ने पूछा भगवान आकाश दिशा पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है यह बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए जी ने कहा मुनिवर यह आकाश तो अनंत है इसमें अनेकों सिर और देवलोग देवता लोग निमास करते हैं इसी में उनके लोक भी हैं, यह बड़ा ही स्मरणीय तथा तो इतना विशाल है कि कहीं इसका अंत ही नहीं दिखाई देता ऊपर जाने वाले को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा और सूर्य नहीं दिखाई देते वहां अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं किन्तु वे तेजस्वी नक्षत्रगण भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते क्योंकि तो यह अनंत और दुर्गम है आकाश ही नहीं अग्नि वायु और जल का परिमाण जानना भी देवताओं के लिए असंभव ही है ऋषियों ने विविध शास्त्रों में की और समुद्रों के परिमाणों के विषय में तो कुछ कहा भी है परंतु जो दृष्टि से परे हैं और जिस तक इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो परिमित ही है तथा परमात्मा का अनंत नाम उसके गुण के अनुरूप ही है भरद्वाज ने पूछा मुनिवर लोक में ये पांच धातु ही महाभूत कहलाते हैं जिन्हें व्याप्त है परंतु ब्रह्मा जी ने और तो और ही हजारों भूतों की रचना की है फिर इन्ही को भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है भृगुजी बोले मुने ये पांचों असीम है इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्ही से समझ स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है अतः इन पांच की ही महाभूत संज्ञा होनी चाहिए उचित है मनुष्य का शरीर भी इन पांच भूतों का ही संघात है इसमें जो गति है वह पवन का भाग है खोखलापन आकाश का अंश है उष्मा अग्नि का अंश है लोहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश है और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश है इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन पांच भूतों से ही बना है तथा घाण रचना और नेत्र भी इनके परिणाम हैं भरद्वाज ने पूछा भगवन आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन पांच महाभूतों से ही बने हैं किंतु तो स्थावरों के शरीर में तो ये पांचों तत्व देखे नहीं जाते वृक्षों को ही लीजिए वे न सुनते हैं न देखते हैं न गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श ही ज्ञान स्पर्श का ही ज्ञान है फिर वे पांच भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं उनमें न तो द्रवत्व तो देखा जाता है न अग्नि का अंश है और न पृथ्वी या वायु का भाग ही देखा जाता है तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता भृगोज मुद्यपि ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश अवश्य है इसी से उनमें नृत्य प्रति फल फूल की उत्पत्ति संभव हो सकती है उनके अंदर जो उष्मा है उसी से उनके पत्ते छाल फल और फूल कुंभाते हैं तथा वे सब मुरझाते और झड़ जाते हैं इससे उनमें स्पर्श इस भी होना सिद्ध होता है यह भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं शब्द का ग्रहण तो श्रोत से ही होता है अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं देखो लता वृक्ष को चारों ओर से लपेटती ऊपर की ओर बढ़ती है बिना देखे किसी को अपने आने का मार्ग नहीं मिल सकता इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं सुगंध और दुर्गंध से तथा भांति भांति की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं इससे उनका सूंघना भी सिद्ध होता है वृक्षों में रसनेन्द्रीय भी है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 ये पांच अग्निमय हैं, स्रोत भ्राण मुख हृदय और उदय ये पांच आकाश के अंश हैं, कफ पित्त स्वेद चरबी और रुधिर ये पांच अंश हैं तथा प्राण समान और व्यान ये पांच वायु के विकार हैं प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ध्यान से बलपूर्वक होने वाले कार्य करता है अपान शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है समान हृदय में स्थित है और उदान से मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कंठ तालवादी स्थान भेद से शब्दों शब्दोच्चारण करता है इस प्रकार ये पांच वायु प्रत्येक देहधारी से भिन्न भिन्न क्रियाएं कराते हैं जीव भूमि के कारण ही अपने में गंध गुण का अनुभव करता है जल के कारण रस को जानता है तेजों में चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायु में वाक त्वक से स्पर्श का अनुभव करता है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं इनमें से मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ इष्ट अनिष्ट मधुर कटु निर्हारी संघत स्निग्ध रूक्ष और भेद से पार्थिव गंध नौ प्रकार का है शब्द स्पर्श रूप और रस ये जल के गुण माने गए हैं इनमें से रस रस ज्ञान का विस्तार सुनो उदार चेता ऋषियों ने रस के अनेकों भेद कहे हैं उनमें मधुर लवण तिक्त कसाय अम्ल और कटु ये छह प्रकार के रस जल में है शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण तेज के हैं रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद हैं रस्व दीर्घ स्थूल चौकोना गोल सफेद काला लाल पीला नीला अरुण कठोर चिकना स्लक्षणा स्निग्ध मृदु और दारूण ये सोलह प्रकार के रूप हैं शब्द स्पर्श ये दो गुण वायु के हैं वायु का प्रधान गुण स्पर्श है और उसके अनेकों प्रकार है उष्ण शीत सुखद दुखद स्निग्ध विषद खुरदरा मृदु रूखा हल्का भारी और अधिक भारी ये स्पर्श के बारह भेद हैं आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही है वह कई प्रकार का है प्रधानतया उसके सात भेद हैं सनत ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद अपने व्यापक रूप से तो शब्द सर्वत्र है किंतु विशेष रूप से इसकी उपलब्धि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 यही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओत प्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं